नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं उनसे बातें करते हैं तो आज ऐसे ही दो विशेष कलाकारों से हम लोग बात करने वाले हैं एक सुतपा दास गुप्ता जी और दूसरे हमारे अनवर खान जी तो दोनों लोगों से हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में मिलने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का अनवर खान का और सुतपा दास गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आप दोनों के लिए ये चंद तालियां हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों को इंट्रो करने में मुझे और मैं सीधे जोड़ना चाहूंगा आपको अनवर खान से अनवर जी आप अपने बारे में बताइए और आप एक साथ में जो आपको बहुत अच्छा लगता है उस गीत को गुनगुनाना भी है आपको साथ में एक स्टांजा माय सेल्फ अनवर खान एंड आई बिलोंग्स टू म्यूजिक फैमिली मैं म्यूज़िक फैमिली से हूँ और मेरे उस्ताद हबीबुद्दीन खान जयपुर किराना घराना और मेरे फादर भी रहे हैं तो उन्हीं से मैंने सीखा तालीम हासिल की संगीत की क्लासिकल uh, म्यूज़िक और फिर उसके बाद हमें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जर्मन में भी हमने स्टडी की और जो है मुझे सीखने का अभी भी बहुत शौक है अभी भी हम uh, सीख रहे हैं चाहे इंटरनेशनल अवार्ड हमने जीते हैं लेकिन अवॉर्ड इज़ डिफरेंट थिंग सीखना हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए तो ये uh, मेरे बारे में है और बाईस आई हैव टू कंट्रीज राग अहिर भैरव से <laughs>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 राह हार तक तक हारे राह निनिहार तक तक हारे पल पल ये अखिया बिना जिया लाए गना प्रिया बिना जिया लाए ना ही ना थैंक यू सो मच बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था मुझे लगता है कि और और थोड़ा गाते तो और अच्छा होता <laughs> चलिए कोई बात नहीं हम आगे सुनेंगे आपको और बहुत ही प्यारा वॉइस है आपका और आइए आगे बढ़ते हैं और सुतपा दास गुप्ता जी हमारे साथ बंगाल से बिलोंग करती हैं कलकाता से तो आइए उनके बारे में जानते हैं उन्हीं से और मैं चाहूंगा कि वो अपना इंट्रो करते हुए फिर एक बंगाली गीत जो है वो सुनाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर का और उसके बाद उसी को हिंदी ट्रांसलेट करेंगे गुप्ता जी। मैं गुप्ता। से आपके सामने और पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ ब्रह्मा कुमारी तथा रेडियो मधुबन की कर्मकर्ताओं की मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद हार्दिक शुभकामनाएं संगीत मेरी पैशन है और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक पूजा है मेरे लिए जिस पूजा से मुझे भगवान की पूजा तो मैं इसी के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ माई होमेज विदेमस सॉन्ग ऑफ रविंद्रनाथ टेगोर अरे गो हे गुनि सुनी सुनी तुम के मन को गो एलो भुवन फैल सुर गुन बे आशंतुटी बैकुल जा सूरे सुर धुन के मन गो रजनी पढ़ सुनते हम सुनते सूर्य आलू भुवन पर छ जाए सुरहरी गगन गगन मंडराये की पत्थर खंडहर तोड़ फोड़ वो धाए बहती जाए सुझे ही, सुझे ही गंगा तुम कैसे कैसा गिखाते जन्ती धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुतपा दास गुप्ता जी बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया और पूरा प्रयास किया कि आपने जो बंगाली गीत था उसको उसी लय में हिंदी में भी आपने गा के सुनाया है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा आपके खुशी में इजाफा हुआ है क्योंकि आज एक साथ हम दो सिंगरों को सुन रहे हैं उनकी बातें सुनेंगी उनके कुछ खास गीतों को हम सुनने वाले हैं तो फिर से मैं अनवर खां से आपको जोड़ना चाहूँगा आइए बात करते हैं अनवर जी से कि आपने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया अपने गुरु के बारे में तो मैं डिटेल्स में जानना चाहता हूं आपने गुरु के बारे में कुछ ख़ास बातें बताइए वो किस घरानाने से बिलोंग करते थे उनका स्टाइल क्या था उनको लोग कैसे पहचानते थे उनकी खूबी क्या थी उनके हॉबीज़ क्या हैं वो सारी बातें हम सुनना चाहेंगे आपके गुरु की जी ये बात ये अच्छी बात रही कि अ, मेरे जो गुरु है मेरे अ, फादर रहे उसद हबीबुद्दीन खां जो कि किराना जयपुर घराना से बिलोंग करते हैं और उन्हीं से जो है मुझे सीखने का मौका मिला उसके बाद एक्चुअली उनके बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि म्यूजिशियंस नॉर्मली शायद एजुकेशन के मामले में थोड़ा पिछड़े हुए होते हैं लेकिन वो हमेशा से आ, इस चीज़ को आ, आ, एक तोजो देते थे और वो खुद भी उस वक्त ग्रेजुएट थे और अपना गवर्नमेंट जॉब भी करते साथ में म्यूज़िक भी करते हैं म्यूजिक म्यूज़िकज़ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड अंटिल नाउ तो उस वक्त वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया लेकिन बाद में हमें भी एजुकेशन भी मिली म्यूज़िक की भी और जो है और जैसे ग्रेजुएशन या फिर जर्मन भी हम गए म्यूज़िक के सिलसिले से तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें और यही रीज़न है कि आ, आज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए बहुत कम उम्र में किए इं, इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन भी किया आज वो इंस्ट्रूमेंट यूरोप में बजाया जा रहा है जिससे अच्छा एक इंडिया के बारे में मैसेज जा रहा है दैट्स रेली नाइस ट्री और अभी हम मैं चाहता हूँ कि आ, इस डिफ़िकल्ट फील्ड में अगर हम कुछ ऐसा कुछ करें कि जिससे जो और भी लोग हमसे जुड़े और हमारे साथ काम करें तो इसी के सिलसिले में हमने जो है हम फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डायरेक्टर शेन जेड एफ्रांस एफलॉन्स है और वो बॉलीवुड मूवी ही है और उसमें हम चाहते हैं कि जो अच्छे अच्छे वो पार्टिसिपेट करें अपना टैलेंट दिखाएं और इस तरह से हम उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं आ, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है वेबसाइट में मैक्स एवी से तो इफ़ एक अपर्च एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक की तो इसमें कई लोगों को हमने सेलेक्ट भी किया है आ, पहले भी और उनको चांस भी दिया है अभी जो और लोग हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं नैक्स वी आई जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और अपना लिंक या जो भी है उनकी आर्ट है डांस में है चाहे वो सिंगिंग में है चाहे वो एक्टिंग में है तो वो उसे अपना YouTube का लिंक भी अपना शेयर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में बट्स वी आर डूंग्राई ट्राई और बेस्ट जो जो भी हम कह सकते हैं फिर तो कोशिश कर रहे हैं आज अनवर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से अपना जो कारोबार है आगे बढ़ा रहे हैं और जिसमें आप चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हुनरवान लोग हैं सिंगर है डांसर है या एक्टर है या फिर जो भी है वो अपनी कला को आपके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताएं और आप उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर कार्यक्रम को सुन रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं तो ज़रूर अपने वेबसाइट पर जो मैक्स बोला आपने एमएक्स डॉट कॉम जाकर अपना जो है आ, हुनर के बारे में बताएं अपने बारे में बताएं और रजिस्टर करा ले ताकि आपको आने वाले ऑडिशन का जो टाइम होगा उसके बारे में पता चल जाए और आप अपना ऑडिशन देकर सिलेक्ट भी हो सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप करते रहिएगा आगे बढ़ते रहिएगा यही हमारी दुआ है और चलिए आगे बढ़ते हैं सुतपा दास गुप्ता जी से बात करते हैं और मैं चाहूँगा सुतपा दास गुप्ता जी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा आप जो है गाती हैं और मैं चाहूंगा कि आपको ये संगीत किससे आपने सीखा किन से आपको प्रेरणा मिला कौन आपके गुरु हैं उनके बारे में बताइए When we come to this art, we find our parents as our first guru or teacher, because uh, from them we are learning the basic principles of life. So, firstly, I pay my homage to my father श्री एन बी दत्त एंड फ्रॉम होम आई हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड माई मॉम श्री श्रीमती मीनू दत्तु Who had given me the first lesson of music? चट्टोपाध्याय के साथ भारती यूनिवर्सिटी के पास अपने और बहुत ही जत्न से बहुत प्रयत्न करके वेरी केयरफुली शी हेड टॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड देन हिंदुस्तानी क्लासिकल की शिक्षा में लिए थे श्री दिलीप कौनकर जी से जो विश्व भारतीय संगीत भवन के अध्यापक थे और जो श्री ओमियो रंजन बंदोपाध्याय के छात्र थे और फिलहाल मैं सीख रही हूँ श्रीमती खिया चट्टोपाध्याय के पास जिन्होंने स्पेशली एक स्पेशलिस्ट है अजी नजरुल और और प्रसाद सैन की गाने और ये ऑल इंडिया रेडियो का भी बहुत एक मशहूर कलाकार एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने मैं खुश नसीब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि बहुत प्यार से मुझे सिखा रही हैं और उनका जो गुरु था थे, वो जैसे काजी नजराम के गाने वो सीखे हैं श्री विमान मुखोपाध्याय से जो कि एक एक्सपोनट है अपने क्षेत्र और अति से की जो गाने वो सीखे हैं श्री पहाड़ी चंदल से और आज भी बहुत बहुत प्यारी है उनकी पर्सनैलिटी और मैं इनसे ये सब सीख रही हूँ और संगीत की शिक्षा मुझे मिली है बंगीय संगीत परिषद की सीनियर डिप्लोमा म, मैं हासिल किए हूँ और टाइटल मुझे मिले संगीत विभाग का और आ, मेरा एक औह, और भी एक इच्छा है मैं तो आ, आ, सिंगल गाती हूँ और आ, अपने मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूँ तो छात्रों को लेके मैं आकाशवाणी दूरदर्शन ये सब में भी अपना प्रोग्राम पेश करती हूँ और मेरी और एक इच्छा है आ, अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन वर्क मेरी और एक इच्छा है कि मैं आ, संगीत के म्यूजिक के हेल्प के साथ म्यूजिक की हेल्प से मैं आई आई वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल अमंग द स्टूडेंट्स यू वी ऑल नो दैट नाउ इट इज आवर मोमेंट्स आर वेरी हेक्टिक एंड वी आर जस्ट समहाउ वी आर इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट एंड आई वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल एमंग द स्टूडेंट विद द वेपन ऑफ म्यूजिक वी आई वॉन्ट टू गेट दम Uh, I want to uh, pacify them in my own way. Uh, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुतपा दास गुप्ता जी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और आपने अपने गुरुओं के बारे में बताया किन से आपने सीखा सबसे पहले तो आपने अपनी माँ को गुरु माना जिसने सारे गमा पा आपके जीवन में भर दिया और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप बड़े हो गए तो अलग अलग लोगों से आपने सीखना शुरू कर दिया आज भी आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और साथ ही साथ आपने कहा कि म्यूज़िक जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो बंगाली सॉन्ग्स है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का एक तो हाई काम आप कर रहे हैं इसके साथ साथ आप एक और काम करना चाहते हैं जिसमें म्यूज़िक के माध्यम से म्यूज़िक रूपी वेपन से यानी म्यूज़िक रूपी हथियार से जो है आजकल जो विद्यार्थियों के जीवन में जो बहुत ज़्यादा तनाव है उसको ख़त्म करने का आपने एक विचार बनाया है और उसके ऊपर काम करने वाली बहुत ही अच्छा विचार है और आजकल देखते हैं कि बहुत सारे युवा हमारे साथी जो है कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी तनाव फील करते हैं और उस तनाव को ख़त्म करने का एक विशेष दवा आप बना रही म्यूज़िक को तो ये बहुत ही अच्छा काम है अगर इससे काम होता है तो बहुत ही खुशी होगी और सभी को अच्छा लगेगा अनवर जी आपका क्या कहना है इस बात पर जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इसी तरह होना चाहिए जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने समझा और देखो सब अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और सबको अपनी कैपेसिटी अपने लिमिटेशन के हिसाब से कोशिश करनी चाहिए क्योंकि म्यूज़िक जो है आ, एक ख़ुद सीखना या आगे बढ़ना ही नहीं है और उनको भी साथ लेके चलना है या फिर ये समझिए कि कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप शेयर करते हैं या आप किसी को सपोर्ट करते हैं इसमें तो आप एक अच्छी सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं या उसमें योगदान देते हैं क्योंकि तो म्यूज़िक जो है सेंस डेवलप करते हैं तो अगर कोई म्यूजिशियन बनते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं नहीं हो सकती ज़रूरी कि वो ही बने इट्स इट्स इट्स अ अ पार्ट पार्ट ऑफ़ ऑफ़ लाइफ लाइफ या चलिए अनवर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखता है तो वो अपने आप में एक विशेष खास तो बन ही जाता है लेकिन साथ में दूसरों को भी जोड़ने का काम करता है और एक अच्छा समाधने का काम करता है लोगों में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है एक खुशी बांटता है और बहुत ही अच्छा फीलिंग जो है हम सभी को दे सकते हैं इस म्यूजिक फील्ड में काम करते जी जी गुरु इज ए संस्कृतिकलीस्कृत Uh, that that that stands for for darkness darkness Darkness and the the the the light dispels dispels it respectively. So Guru Guru is is teacher or or or or guide expert master of of of certain certain knowledge field. seen as what the one who dispels the darkness of ignorance also. Darkness of ignorance मतलब जो अज्ञानता की अंधकार है और it it brings that tranquility, it brings that that That tranquility, peace to your soul. That is the supreme requirement of our बहुत ही श्रुताभा ने बता है वैसे कहते हैं कि गुरु को इसीलिए याद करते हैं क्यूँकी वो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए तो वही बात आप बता रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी हम अंधकार में यानी तनाव भी एक बहुत बड़ा अंधकार हमारे जीवन में है और जो भी लोग किसी भी तरह से मुश्किल अनुभव करते हैं या स्ट्रेस में आते हैं वो कहीं ना कहीं अंधकार के शिकार हैं या अज्ञान के शिकार हैं और वहाँ पर जब उनको ज्ञान मिल जाता है या प्रकाश मिल जाता है तो उनके जीवन में खुशी आती है उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तो ये बहुत बड़ा काम है जो म्यूजिक के माध्यम से हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अनवर जी से जुड़ना चाहूँगा आप सभी लोगों को अनवर जी आप बताइए मुझे जब भी आपको ऐसे तनाव में तो आप नहीं होते होंगे लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मुश्किल हो रहा है या तनाव आता है तो उस समय आप किस टाइप के गीत गाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा उसको गुनगुनाइए और उसका मतलब भी बताइए जी जी मैं मैं तनाव में होता हूँ तो मैं कोई गीत नहीं गाता <laughs> और मैं अपने म्यूजिक रूम में जाता हूँ यून मी सम हैप्पीनेस एंड समैक्स तो ये चीज़ मैं करता हूँ आई कैन आई कॉन्ट सिंग इवन आई कंट स्पीक जब और नॉर्मली ऐसे कोई होता ही नहीं है कि टेंस हो लेकिन इंसान है कई बार हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं होता बिकॉज म्यूजिक इज़ द मेडिसिन द टेंस ये ये बिल्कुल मैं हमेशा म्यूज़िक चाहे मेरे और जब मैं स्कूल में भी होता था या काज में तो एग्ज़ाम भी अगर मेरे कल है तो मैं आज म्यूज़िक सुन रहा हूँ और मैं कोई ए, एक दिन पहले कोई मैं आ, आ, कोई भी जो है स्टडी नहीं करता था सिर्फ म्यूज़िक सुन रहा हूँ बस कोई कुछ नहीं और ऐसे ऐसा सब कुछ बहुत अच्छा होता था अब डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बहुत ही सारे गाने हैं आ, कुछ एक्सप्रेशन जो आपको टच yes. करता है <laughs> चलो मैं एक एक मेरा ही गाना है है आज शाम का टाइम तो ये एक मेरी मैंने लिखा है गाना हैज़ अ फ्लेवर डिवाइन रोमांस एंड आल्सो ऑल्सो नच ईश्क इश्क मेरा <laughs> इश्क इश्क अज ईश्क इश्क वे नच इश्क इश्क मेरा इश्क इश्क आज इश्क इश्क वे इश्क़ इश्क, इश्क, इश्क, इश्क, इश्क, महाबत इबादत श्क मेरे इश्क़ मेरा इश्क मेरा इश्क वे नश्क इश्क इश्क़ मेरा इश्क इश्क आज इश्क इश्क इश्क़ मोहब्बत इबादत इश्क मेरी जानक मेरा इश्क मेरा इश्क ब ये ये गाना भी मुझे बड़ा पसंद है। चलिए अनवर जी बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही प्यारा सा गीत अपना ही कम्पोजिशन हमें सुनाया है और वो किस पर बेस है वो भी बताएं कि आप वो गाना जो है खास डांस के ऊपर है और जितना हम रोमांस में हो जाते हैं तो गीत ये नृत्य के साथ आपने इसको जोड़ दिया है बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा कम्पोजिशन है थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं सुतपा दास गुप्ता जी से सीधे मिलते हैं हम लोग और मैं चाहूँगा सुतपा दास गुप्ता जी आप बताइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आपको टच करता है वो गीत गुनगुनाना है और उसके बारे में क्यों अच्छा लगता है वो भी बताना है अच्छा मैं जो आपको पहले से आ, बोली थी कि ये जो आप आ, मेंशन न, त, आ, जो कन्फ्यूशन के बारे में जी. आज जो लोगों में बहुत कन्फ्यूशन है तनाव है इसके बारे में तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इफेवलो गिट एंड इन दैट रेस्पेक्ट ऑल्सो इन पैन इंडियन ट्रेडिशन गुरु इज समन मोर टीचर ट्रेडिशनली स्टूडेंट carvin as a counselor who helps to mold the values and shares the experiential knowledge as much as the literal knowledge so uh, he is that inspirational source who helps the spiritual evaluation and with this concept we are to get rid ham logo ka jeevan ka jo dukh jo kasht ye sab hai to hum log isse matlab bahar आ जा सकते जा सकते सकते हैं, हैं, बाहर तो और वो जो ये सब uh, spiritual, uh, जो थाट्स है मेरा एक अलग सा साइ रियलाइज ऑल दिस टू सम I have been fortunate enough that I met such a person. So joint to Kumar Bondhu Pathei, I am very happy with him who has shown me the way and thus try to change uh, the uh, try to change my life philosophy in this respect and uh, try to uh, evoke a type of spiritual feelings uh, within me uh, with the help of the Kita Upanishad and Vedanta philosophy. जो पूजा परचय पूजा परिचय की जो गाना है मैं वो गाना चाहती हूँ पहले जो है ये मंत्र है ऋग्वेद का मथु तो वाता गीता मथुर सी न्युतोषसु मधुबत पारिथिव मधुदौरस्ता मधुन वनस्पति Matunang su raya ha matir kav bhavantu na ei pa shodesho dukho jala. जो चौपिया तुम तुम गया जा रे शे सो तो सुतभा दास गुप्ता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है बंगाली में आपने सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बंगाली हिंदी और दो अच्छे अच्छे जो सिंगर हैं उनके एक्सपीरियंस सुनने का एक बहुत ही अच्छा अनोखा अनुभव उनके पास सजा हो रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब दो अलग अलग स्टेट्स के लोग सामने आते हैं अपनी अपनी बात रखते हैं कितना अच्छा लगता है अपनी अपनी खूबसूरती वो बयाँ करते हैं तो हमें हर जगह की जो खुशबू है वो यहाँ पर रेडियो मधुबन के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ आप सभी को और उस खुशबू की एहसास सभी तक पहुँच रहा है ऐसा मैं फील करता हूँ जो भी इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं चलिए अनवर खां जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में जब ऐसे कोई बहुत सारे चीजें आती हैं जीवन कहते हैं कि धूप और चाव की तरह है कभी सुख कभी दुख आता है तो संघर्ष का जो पीरियड था वो कब था और क्यों संघर्ष की बात है तो वो कभी खत्म नहीं होता नहीं। उसका स्टेटस बढ़ जाता है या लेवल बढ़ जाता है ठीक हाँ। है <laughs> तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे थे फिर उसके बाद स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल आज हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर लिया लेकिन अब हम सोच रहे उससे और आगे क्या करें तो ये चलता रहेगा लेकिन फिर भी इसमें जो आ, उतार चढ़ाव जो आए दिस पार्ट ऑफ गेम तो अच्छी बातों से एंजॉय करना चाहिए ना कि इन्हें निराश होना होना चाहिए चाहिए या दुखी क्योंकि न साइकोलॉजी नथिंग इज सीरियस एक्सेप्ट योर लाइफ तो ये मेरा खुद का रूल है तो बाकी आप जैसे एग्जाम्पल अभी एक बार मैं नाइन्थ क्लास में फेल फेल हो गया तो फेल होने के बाद मैंने उसको सेलिब्रेट किया <laughs> तो... <laughs> कैसे सेलिब्रेट किया जैसे कर सकते हैं जैसे मतलब <laughs> खूब <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> फेल होना सेलिब्रेट से <laughs> इट्स एवरीथिंग थिंग है पास हो कि क्या हो जाता बताओ उसके बाद जो है आ, मैंने टेंथ का दिया और सबने बोला फिर से फेल हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ तो फिर अब उसके बाद जब तक ग्रेजुएशन नहीं की उसके बाद में गोल्ड मेडल भी जीता ये भी किया ग्रेजुएशन भी किया यूरोप भी गया स्टडी के लिए तो अगर मैंने कई ऐसे कैसेस देखे जहाँ पे मतलब इतने टें ऐसे ऐसे मैंने न्यूज़ में देखे हैं तो अगर वो मैं आ, मुझे आ, ये लगता है अगर वो पास हो जाते तो क्या मतलब क्या हो जाता है ऐसा करना तो वही है ना जो आ, आगे जाके आ, एक हम आ, वही करेंगे अपने अपना जो भी इस, अपने आप को जो भी स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है फाइनेंशियली या जो भी है सेटलमेंट करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि कुछ आपको स्टडी के तौर पे मिले ही या एजुकेशन के तौर पे मिले कई बार नहीं होता कई बार हो जाता है फिर तो इतना सीरियस उसको नहीं लेना चाहिए चलिए अनवर जी बहुत ही अच्छी तो तो बात आपने बताया जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कई बार आ, कुछ चीज़ें लोग पकड़ के रखे हुए हैं एक्चुअली हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है कुछ मापदंड अपने हिसाब से हम लोग रखे हुए हैं वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें होनी है वो तो होती रहती हैं फिर भी पढ़ाई ही, ही हमारा जो है एम ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम जो बनना चाहते हैं उसके प्रति अगर हमारा रुझान ज़्यादा है और उसके ऊपर हम काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है इवन कहते हैं कि जो अपने बिल गेट्स हैं वो भी टेंथ के आगे नहीं पढ़ा है तो ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई की तरफ नहीं लेकिन रिसर्च की तरफ लोगों को बहुत कुछ देने की तरफ उन्होंने काम किया तो वो बहुत ही सफल भी हुए हैं अच्छे भी है आ, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के थैंक यू अनवर खान जी आइए आगे बढ़ते हैं सुतभा दास गुप्ता से भी यही सवाल मैं कहना चाहूंगा आपके जीवन में संघर्ष का समय कब था और क्यों था संघर्ष चलता ही रहता है तो हम जैसे महिलाओं के लिए तो बहुत सारा मतलब दिक्कत तो बहुत होते हैं क्योंकि बहुत कुछ संभालना पड़ता है घर परिवार और बाहर के प्रोफेशनल वर्ल्ड भी वी आर टू कोप अप and uh, we have to conjugate ourselves with uh, the inner world and the outer world. so सो um, दिक्कत लेकिन uh, मैं भी ये मानती हूँ कि दिक्कत लेके चल रहा है और uh, इसी दिक्कतों के समय भी मेरा जैसे आश्रय है आ, मेरा गाना आ, बहुत दिक्कत के समय मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की गाना ही गाती हूँ और फिर अतुल प्रसाद सेन की गाना गाती हूँ तो काके इसको जी प्रभु की इच्छा है कैसे वो रखे हम भी रहे उसी के हिसाब से जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुनकर और आपने भी कहा कि एक महिला होने के नाते जो है आपको अपने अंतर जगत और बाहर जगत दोनों को देखना पड़ता है क्योंकि घर में हम लोग अपने घर के सारे काम को देखते हैं फिर जब बाहर आते हैं तो प्रोफेशनली हमको उस तरह का काम भी करना पड़ता है और ये चीज़ें जो है पुरुषों के साथ नहीं होता ज़्यादातर हमारे महिला माता बहनों के साथ ये दिक्कतें आती हैं लेकिन फिर भी नारी को शक्ति कहाँ गया है वो अच्छी तरह से अपना जो पावर को है प्रेजेंट कर रही हैं घर को भी संभाल रही हैं और बाहर की दुनिया में भी इतना अच्छा आप गा लेते हैं टीचिंग के फील्ड में भी अच्छी तरह से आप बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो ये कोई कम बात नहीं बहुत ही अच्छी बात है और अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है और बहुत सारे महिलाओं के लिए भी प्रेरणा की बात है और हम सब के लिए भी प्रेरणा का ही आपसे जो है सीख मिलता है थैंक यू सो मच ये आगे बढ़ते हुए अब लास्ट सेगमेंट पर हम लोग हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छा खूबसूरत गीत अनवर खान जी आपको जो अच्छा लगता है आप मन मर्जी की तरह आप अपना ही गीत गाइए बहुत अच्छी तरह से पूरा गाना गाना है आपको मैं मैं मैं जी से एक गाना सुने बिकॉज़ वेरी स्वीट वॉइस और एंजॉय <laughs> कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि वो एक हिंदी, कोई गाना। हिंदी गाना सुनाए यस yes, बिल्कुल रमेश भाई क्या बात है <laughs> <laughs> कि कोई कोई हिंदी गाना सुनाए अगर हो सके कोई फिल्मी गाना सुनाए जस्ट जस्ट रिक्वेस्ट मैं तो मैंने पूरा गाना तो सुना नहीं पाऊंगी बात फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती कैसे बताओ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही लेकर के जीऊ तेरे ही यादों में जागा तेरी ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे की माला में धागा हाँ पादर बिजने चंदन पानी जैसा अपना प्यार लीना होगा जन्म हमें कई जनम हमें थैंक यू बहुत ही बढ़िया वॉइस में सुना है तरह से गाया किशोर जी काशोर जी का आ, हाँ, किशोर देखा और, और एस डी बर्मन का शुरू किया हुआ और इसका जो लिरिक्स है ना मुझे इतना मतलब आई आई हैव that emotion within the line that's why uh, yeah. i have chosen that's one it's also one of my favorite it's very nice phoolon mm -hmm. ke rang se dil ki kalam se tujhko likhi roz paati kaise bataun kis kis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 की सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की गली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी बगर हो या मेरा तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच भी अकेला हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना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 मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बाई कई बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं चाहूंगा कि अनवर जी जाते जाते आपकी आवाज़ से करेंगे। सूफी सूफी सूफी सूफी गाना है। ए, ए, ए, आ, नहीं, आ, सूफी गाना है। है है। एक एक नहीं नहीं मेरी बट जैसे मैं जब गाने लिखता हूँ तो they are always, आ, simple, जो जो उनके वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आम आदमी को इजीली समझ में आ जाए अगर तो एक तो पसंद करते हैं लोग तो वो मैं चाहूंगा और रमेश भाई आप दोनों को और जो भी अब हमारी ऑडियंस है उन सब को मैं दो सुनाना तुम्हारी आखों ने देखा है प्यार इतना तुम्हारी आंखों देखा है प्यार इतना जितना अंबर जितना सागर भी नहीं जितना अंबर, नहीं। जितना, अंबर नहीं। जितना सागर भी नहीं जितनी सूरज में रोशनी भी नहीं तुम्हारी आँखों में देखा है प्यार इतना थैंक यू सो मच गणेश भाई चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें भी उतना ही सुख मिला होगा जितना मुझे यहां पर सुख मिल रहा है आप लोगों के साथ तो चलिए दोस्तों ऐसे ही सुकून भरा जीवन आपके सदा आपके साथ सदा रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अनवर खां और सुतापा दास गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तब आप सुनते रहिएगा रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्करे रहो